द्र कर्णे श्रम देवा भद्रं पश्येम्षत्र स्थिर सुत अथर्वेदी मंडी कार्यि अलाद शांति प्रकड़े के सही कार्य आरम्भ होगा था विचार पुष्टिता बच गई थी देखो तो वेदांत के हिसाब में सर्वम खोलोधन ब्रह्मा निहना की चाना आदि आदि जब श्रुति देखते हैं सर्वं ब्रह्म इत्यादि श्रुति देखने पर कोई भी वस्तु नहीं होता चाहे जागृतकालीन हो चाहे स्वप्नकालीन हो कोई वस्तु नहीं होता एक कल्पना है अगर यह वस्तु सत्य होता है तो आत्मा वेदम सपन इत्यादि स्थिति घटने वाली नहीं है यह व्यावहारिक सत्ता में है पारमार्थिक सत्ता में भी बस है यहाँ जो निषेध हो रहा है जागृत का निषेध पारमार्थिक सत्ता से संबंध व्यावहारिक सत्ता में निषेध नहीं है मान जैसे स्वप्न कल्पना है वैसे भी कल्पना है कैसे आगे सिद्ध करेंगे स्वप्न में जागृत में थोड़ा अंतर हो जाता है जागृत के संस्कार से स्वप्न होता है स्वप्न के संस्कार से जागृत नहीं हो पा रहा है इसलिए कार्यकार बाप जागृत का को कारण और स्वप्न को कार्य मान बैठे किंतु कल्पना दोनों बराबर है अविद्यमान दोनों है अगर ये विद्यमान हो वास्तव में हो जागृति वस्तु तो श्रुति की संदि नहीं लगेगी सर्वंत्र मई बना चिंचना आदि जो होगा का क्या अर्थ निकाले परमार्थ सत्ता में देखने पर हमें हम जब तीनों शरीरों से उत्तर की अवस्था में पहुंचे वही परमार्थ सत्ता पूरी अवस्था जिसको बोलते हैं उस काल में हमारे में और उस ब्रह्म में भेद सिद्ध नहीं होगा अभी शरीर की उपाधि के कारण से भिन्न दिख रहा है परमात्मा भिन्न है मैं भिन्न हूं कि शरीरों की उपाधि के साथ हमेशा ऐसा हुआ अगर उपाधि को हटाएंगे तो घटाकाश और महाकाश में नहीं कर सकता घट को हटाने पर घर को तोड़ दिया जाए तो यहां उपाधि को विचार से तोड़ना पड़ेगा तीन उपाधिया है धूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर ये तीनों को अभाव करेंगे तो हमारे में और ब्रह्म कोई भेद सिद्ध नहीं होगा उस काल में कोई को जगत भी नहीं भाग सकता इसके आधार पर यह अला शांति प्रकरण में निषेध किया जा रहा है नहीं कि सर्वशून्य है ये बात नहीं क्षण विज्ञान ये बात नहीं है सत्यम ज्ञान मनंतम ब्रह्म एक है तो ऐसा यहाँ पर बाह्य जगत का अपलाभ करने से बौद्ध पथ आता है ऐसा भी नहीं है लोग बोलते हैं बौद्ध पत बोलते हैं ये लोग ऐसा मानते हैं कई लोग ऐसी कारण है बौद्ध पथ नहीं आ सकता बौद्ध पथ वो शून्य पथ है शून्य मानते ही नहीं हम जगत बाध का अधिष्ठान को मानते हैं जगत बाध का अधिष्ठान विज्ञानवादी बौद्धों माना है किन्तु वो विज्ञान क्षणिक है और हमारे यहाँ का जो वेदांत घटित विज्ञान नित्य है स्थायी बहुत तो यही टीका में कह रहे थे वास्तविकता दिखाई पड़ता है चाहे आज का हो चाहे पूर्व दिनों का जन्मांतर का हो वह संस्कार से स्वप्न वैसे दिखाई पड़ता, पड़ता है कभी कभी अपूर्व भी होता है अपूर्व स्वप्न भी होता है तथा जो स्वप्न से जागृत कार्यवाद स्वप्न जो होता है जागृत का कार्य माना जाएगा क्यों जैसे जागृत में देखा सुना हुआ है वैसे स्वप्न में होता है संस्कार के बल पर इसलिए स्वप्न को जागृत का कार्य मानते हैं कार्य यह स्वप्न दृष्टा तस्व जागृत सब उसका कार्य में पहुंचा हुआ है स्वप्न दृष्टा भी जागृत के कार्य स्वप्न देख रहा है इसलिए उस स्वप्न दृष्टा की दृष्टि में जागृत सत माना जाता है क्यों वह कारण रूप में है उसके लिए जो स्वप्न देख रहा जो व्यक्ति अभी जो स्वप्न दृष्टा जो बना हुआ है उसके लिए जागृत को सत कहा जाता है वास्तव में सत नहीं है विद्यमान नहीं होता सदी स्वप्न वन जैसे स्वप्न मिथ्या है वैसे जागृत भी मिथ्या है वो तो सत इसलिए कहा है कारण रूप में दिखाई पड़ रहा है जागृत के संस्कार से स्वप्न में होता है इसलिए उसको सत कहा। कारण मान करके। किन्तु वास्तव में नहीं है जैसे स्वप्न मिथ्या है वैसे जागृत भी मिथ्या ही है त्रिशत्वादी हेतु समान है जाग्रत मिथ्या स्वप्न पद स्वप्नों ने दृश्यत्व हेतु बैठा मिथ्या होता है स्वप्न इस प्रकार यहाँ भी दृश्य बैठा हुआ है ज्ञान विषय तो बैठा हुआ है मिथ्या जो भी ज्ञान का विषय होगा वो तो मिथ्या होगा मिथ्या विषय तो होता है एक कहा ग्रहण इत्यादि कहा था ग्रहण जागृतवत हेतु स्वप्न इष्यते तदह हेतु तस्वीर स जागृत पद जागृत एक कहा था जागृत पद ग्रहणा जागृत अवस्था के समान ग्रहण होता है कहा स्वप्न में जाग्रत में जैसा अनुभव किया वैसे स्वप्न में हो जाता है वैसे ग्रहण होने से तद हेतु स्वप्न जागृत हेतु वाला स्वप्न कहा जाता है तद हेतु जागृत है हेतु जिसका स्वप्न का उसको तद हेतु कहा तद हेतु स्वप्न ऐसे स्वप्न को जाग्रत हेतु वाला कहा ऐसा होगा तद हेतु तस्वीर सद जागृत में वो स्वप्न का हेतु हो गया है जागृत अवस्था इसलिए जो स्वयं हुआ व्यक्ति है उसके लिए सत हो जाता है तो पानी कारण बन गया वो जागृत के संस्कार से स्वप्न देखता है इसलिए जो स्वप्न दृष्टा है उसके दृष्टि से सत कहा जा रहा है जागृत को तब हेतु तवप्न दृष्टा स्वप्न में पड़ा हुआ व्यक्ति उसके लिए जिसने स्वप्न देखा माना जागृत के संस्कार से देखा हुआ है उसने इसलिए जागृत को सत कहा गया उसके दृष्टि से सत्यगृत जागृत को सत्य कहा जाता है वास्तव में सत नहीं है ऐसे सिद्ध करेंगे ठीक हम किंच जागृत से विद्यमान तुम अनेक साधारण तुम चाहते वस्तु तो कहते हैं जागृत में और स्वप्न में कुछ भेद है ऐसा कहे जागृत में क्या होता है विद्यमान होता है स्वप्न अविद्यमान है और जागृत में क्या अनेक व्यक्ति के द्वारा भोग किया जाता है स्वप्न में जो स्वप्न दृष्टा उसी द्वारा भोग होता है स्वाप्निक विषय का भोग कौन करेगा स्वप्न एक ही व्यक्ति का भोग होगा और जागृत काली विषय का सभी भोग करते हैं गुरु रस को सभी देखते हैं सभी अनुभव करते हैं तो ये जो हो रहा है कि जा जागृत से अनेक साधारण से वस्तु को राशि वास्तव में ये भी नहीं है तूफान तो हो रहा है सबके अनेक के लिए होता है जाग्रत अवस्था जैसे सभी देखते हैं रूपों को देखते है एक साथ देखते हैं रसों का ग्रहण करते हैं आदि आदि विद्यमान और अनेक साधारण वस्तु वास्तव में नहीं है जागृत में भी नहीं बात अनेक के लिए होता हो वो एक के लिए है जाकर क्यों अपने अपने दृष्टि से देखता है वस्तु एक होता है भिन्न भिन्न प्रकार से देखता है कोई शत्रु बुद्धि करके देख रहा है कोई शत्रु मान रहा है कोई मित्र मान रहा है यहां पर दृष्टिवाद नृष्टि दृष्टिवाद दृष्टि सृष्टिवाद में वस्तु अधिष्ठान में कल्पना हो जाती है वस्तु की क्योंकि दृष्टि रे वृष्टि जैसे दृष्टि वैसे सृष्टि जिस ढंग से देखेगा वैसे मानेगा एक वस्तु होगा जैसे रज्जु में कई प्रकार की कल्पना और सृष्टि कर जाते हैं लोग भिन्न भिन्न सृष्टि हो जाती कोई सर्प की सृष्टि करता है अज्ञान के मैमान से दूसरा व्यक्ति जलधारा की सृष्टि करता है तीसरा भूचित्र की सृष्टि करेगा सृष्टि तो है ना सब भूचित्र मानेगा चौथा लाठी करेगा कोई माला मानेगा भिन्न भिन्न सृष्टि की अगर पहले से सृष्टि मानेंगे तो एक ही दृष्टि होनी चाहिए थी दृष्टि के आधार पर सृष्टि होने से भिन्न भिन्न सृष्टि हो रही जैसे सृष्टि जैसे दृष्टि वैसे सृष्टि सृष्टि दृष्टि पहले हुई बाद में सृष्टि हुई नहीं तो एक रसी में भिन्न भिन्न प्रकार के ज्ञान कैसे हो रहा लोगों को भिन्न भिन्न लोग आए जिसके जैसी दृष्टि बन के जो संस्कार जगा उसको वही मान लिया उसको जिसने पहले सर्प देखा हो सर्प का संस्कार उस स्तर पर हो जाती है और जिसने पहले लाठी का संस्कार आए लाठी समझेगा उसको रसी को जिसको माला संस्कार आ गया तो माला समझेगा उसको दृष्टि सृष्टि अन्य लोग सृष्टि दृष्टिवादी है जो जगत को सत्य मानने वाले सृष्टि दृष्टिवादी होते हैं और वेदांति जो होते हैं दृष्टि सृष्टिवाद दृष्टि सृष्टिवाद में वस्तु नहीं होता अधिष्ठान होता है उसमें कल्पना होती यह शत्रु मित्र भाव दृष्टि सृष्टिवाद से घटता है सृष्टि दृष्टिवाद में नहीं घटेगा सृष्टि को पहले देखा हो वस्तु को पहचाना हो तो फिर ये कल्पना नहीं होती कोई शत्रु सत्र, ना कोई मित्र मानना ये कल्पना नहीं हो सकती अगर व्यक्ति को पहले देख लिया हो सृष्टि पहले हो गई हो व्यक्ति की तो एक ही व्यक्ति दिखना चाहिए दोनों एक शत्रु देख रहा है एक मित्र दिख रहा है इसके मतलब जैसे दृष्टि बनी वैसे उसने कल्पना की अधिष्ठान एक है वो कोई सृष्टि नहीं हुई है अपने आप बैठा हुआ है सृष्टि दृष्टिभाव नहीं है किंतु जैसे जिसकी दृष्टि बनी जो मनोभावना हुआ वैसे मानता है दृष्टि सृष्टिवाद ऐसा है तो वेदांत में चलता है दृष्टिवाद्रष्टा की दृष्टि में जागृत दृष्टि में नहीं है कि वस्तु तो नास्ती जागृत को विद्यमान मानना और अनेक व्यक्ति के लिए उपयोग होना मानना एक साथ यह भी वास्तव में नहीं है वो जो सत्य क्यों माना स्वप्त कारण स्वप्न स्वप्न का कारण होने से किंतु तथा भाषमान को इस प्रकार स्वप्न के कारण होने से उस प्रकार से भाषित तो होता है कैसा विद्यमानत्व तो भाषित होता, तो होता है अनेक साधारणत्व भुज माना जाता है वास्तव में ये नहीं है विद्यमानत्व भी नहीं अनेक साधारण भुज्य मानत्व भी नहीं है एक तद हेतुत्वात्तवा सत जागृत स्वप्न दृष्टा है उसके लिए जागृत कारण बना हुआ है स्वप्न के लिए संस्कार चाहिए उसको इसके लिए उसका कारण होने से उसको सत करके माना गया मानता है वो ऐसा कहा जाता है कहा ठीक जागृत वस्तु को तो असत्य हंत्र श्लोक से जाग्रत जागृत जाग्रत अवस्था जो वस्तु है वास्तव में नहीं है असत्य है अभिद्यमान है जैसे रज्यों की रज्यों में सर्ग की कल्पना होती है उसी प्रकार स्वच्छता आत्मा में कल्पना है कल्पना है असत्य हितवंतर पर श्लोक से दर्श अन्य कारण परख कारिका को दिखाते हैं इत्यादि भाषण में कहा असत जागृत वस्तु में जागृत वस्तु का सत्य तो इसलिए भी नहीं क्यों है तबत अब बारिका का उदाहरण देते हैं दृष्टान देते हैं जागृत बदत जागृत से जैसे जागृत में दिखाई पड़ता है वैसे स्वप्न में दिखाई पड़ता है इसलिए जागृत को कारण माना गया है स्वप्न में जागृत बतृत इव बती प्रत्यय है तत्र तस्व तस्व पत्र स्वप्ने तस्य व जागृत शैव पत्र तस्वीर सूत्र से बती लगाया होगा जागृत वागृत वन जागृत शिव ग्रहणार्थ उसी प्रकार ग्रहण होता है स्वप्न में जागृत में जैसा अनुभव किया होगा वैसे संस्कार से वहां पदार्थ ग्रहण होता है स्वप्न में होने से ग्राह्य ग्राहक रूप जागृत में दो अवस्था दो भेद होता था द्रष्टा दृश्य ग्राह्य और ग्राहक स्वप्न में वैसे होता है द्रष्टा और दृश्य बनता है ग्राही ग्राहक रूपेण से तागृत हेतुर स्वप्नक तद्हे स्वप्न जागृत हेतु स्वप्न कैशा जागृत हेतु जिष्का ऐसा होगा बहुग्री सामस जागृ तदेतु तद्दे जागृत हेतु जागृत अवस्था कारण है जिष्का बहुग्री सामस है स्वप्न से जिस स्वप्नक स्वप्न तदेतुक जागृतकार्यो दृष्ट्य है जागृति कह उसके संस्कार के बल से होता है इसलिए कार्य माना गया तदहेतु जागृत कार्यपाद जागृत का कार्य होने तदहेतु सद जागृत तदहेतुत्वाद माने तद जागृत वो जागृत का कार्य होने से कौन स्वप्न कार्य होने से तसैव माने स्वप्न दृष्टा जो स्वप्न दृष्टा व्यक्ति उसी का ही सत्य जागृत न तो हमेशा जागृत को सत मानता हुए उसके दृष्टि से सत्य क्यों कार्य बना हुआ है वहां इसलिए कहा अन्य के दृष्टि में वहां विवेकी की दृष्टि में सत नहीं है जो अधिष्ठान को देख रहा होगा जाग्रत को सत नहीं मानता यथा स्वप्न जैसे स्वप्न है उसी के लिए होता है उसी प्रकार जागृत भी उसी के दृष्टि से सत है यथा स्वप्न स्वप्न दृशा संसाधारण विद्यमान बद विद्यमान वस्तुपत अभासन जैसे स्वप्न स्वप्न जो होता है वो उसे एक ही व्यक्ति के लिए होता है स्वप्न दृष्टा के लिए ही होता है अन्य के लिए स्वप्न नहीं दिखता स्वप्न एक ही का होगा जो स्वप्न जिसको दिख रहा है वो दूसरे को स्वप्न नहीं दिखेगा स्वप्न जैसे स्वप्न दृष्टा का ही होता है अकेला होता है यथा स्वप्न इत्यादि कहा यथा स्वप्न स्वप्नदृष्टा एवसन स्वप्न दृष्टा का होता हुआ साधारण एक ही व्यक्ति का है वो स्वप्न जो चित्र दिखाई पड़ेगा एक सोया हुआ व्यक्ति को दूसरे को तो नहीं देखेगा वो उस चित्र उसी का होता है स्वप्न साधारण होता है साधारण होता हुआ कैसा रहेगा साधारण विद्यमान अवस्तु विद्यमान अभिभाषित है स्वप्न भी विद्यमान जैसा ही लगता है प्यास लगे तो पानी पीते प्यास बूझा हुआ लगता है कहा स्वप्न ऐसा लगता है और तुरंत निद्रा टूटे तो गला सूखा हुआ मिलेगा अभी एक सड़क पहले पानी पिया था वस्तु कहा अवस्तु है वस्तु तो जैसा लगता है ठीक इसी प्रकार जागृत भी ऐसा ही है तथा तत्कार के कारण है ना जिस जिसके कारण से वहां जैसा लगा हुआ है तो यह भी वैसा ही है तथा साधारण विद्यमान वस्तु भाषण जैसे स्वप्न भी साधारण था सबके लिए जैसा लगता था और विद्यमान जैसा लगता था किन्तु विद्यमान नहीं था सबके लिए नहीं था एक ही व्यक्ति था उसी प्रकार जागृत भी एक ही के लिए होता है जिस दृष्टि में है तो उसको उतना ही दिखेगा अधिष्ठान एक है अपने दृष्टि से ही कल्पना करेगा जागृत में इसको शत्रु मान रहा है एक मान रहा है अपने दृष्टि से ही कल्पना कर रहा है तो अनेक वस्तु के लिए है और साधारण है अवस्तु है वस्तु नहीं है वस्तु होता तो दोनों की कल्पना एक होनी चाहिए शत्रु मित्र भाव एक होना चाहिए वस्तु माने पहले सृष्टि हुई हो तो एक ही दिखना चाहिए अपने दृष्टि के आधार पर समझ रहा है इसको एक व्यक्ति को उसके दृष्टि मित्र भाव में है इसकी दृष्टि शत्रु भाव में है इसको शत्रु दिखा उसको मित्र दिखा ऐसा हो जाता है राम को भगवान राम को बहुत लोग प्रभु भगवान मानते हैं रावण भगवान मानता है क्या कंक्षा भगवान मानता है कृष्ण को नहीं मानते अपने अपने दृष्टि भगवान कृष्ण को कई रूप में देखते हैं लोग गोपाल साथी साथी शाखा भाव में देख रहे हैं सृष्टि दृष्टिवाद का पोषक जैसा हो दृष्टि सृष्टिवाद जिसके जैसी संस्कार है जैसी दृष्टि बने वो व्यक्ति को ऐसा ही समझता हो हम हम भी ये व्यवहार करते हैं एक ही व्यक्ति को जब अनेक होंगे गुरु आदि भाव में क्या दृष्टि सृष्टिवाद है और क्या हो ऐसी स्थिति हो जाती है तो दृष्टि सृष्टिवाद ही सत्य होता है दृष्टि सृष्टिवाद में वस्तु नहीं होता अधिष्ठान एक है वो जो सृष्टि किया हमने जो व्यक्ति हम पिता बोलते हैं पुत्र बोलते हैं पति बोलते हैं एक ही व्यक्ति को भिन्न भिन्न प्रकार से बोलते हैं भिन्न भिन्न रिश्ता लगाते हैं वास्तव में क्या है वो व्यक्ति न पिता है न पुत्र है न कुछ है वो एक पिंड है अपने अपने ढंग से हम रिश्ता लगा रहे हैं यही बोलते और क्या होता और कुछ नहीं है ये दृष्टि सृष्टि बाद सारा सृष्टि दृष्टि में ये भिन्न भिन्न रिश्ता लगने वाली संबंध संभव नहीं है ये ही होना चाहिए पिता है तो पिता ही है पुत्र है तो पुत्र ही है एक ही होना चाहिए किंतु भिन्न भिन्न होता है और दृष्टि सृजवाद सत्य नहीं है कल्पना है ये वेदांत मत है ये कहा साधारण के समान भाषा है किंतु विद्यमान के समान किंतु न तो साधारण विद्यमान वस्तु ये जागृत भी कोई साधारण सबके लिए नहीं है अपने दृष्टि के आधार पर एक ही व्यक्ति के लिए होता है अगर सबके लिए होता मैं शत्रु मानता हूं दूसरे भी शत्रु मानना चाहिए किंतु वो व्यक्ति मित्र मानता है सबके लिए है साधारण है साधारण नहीं विद्यमान भी नहीं साधारण भी नहीं है सबके लिए भी नहीं है अपने लिए ही, जैसे स्वप्न स्वप्न दृष्टा के लिए होता है जाग्रत भी जाग्रत दृष्टा के लिए होता है क्यों जाग्रत में एक ही विषय नहीं दिखता भिन्न भिन भिन्न भिन रूप से विषय दिखाई पड़ रहा है वो जो भिन्न भिन्न आकार दिखाई दे रहा है वो अपने दृष्टि से हो रहा है वो सृष्टि उसे ने की है तो सबके लिए साधारण नहीं होता जागृत भी और विद्यमान भी नहीं होता जैसे स्वप्नम विद्यमान नहीं है ये भी विद्यमान स्वप्न में भी तृप्ति लगती है प्यासा हुआ पानी पीता है वहां का पानी उस समय तृप्ति जैसी लगती है किंतु उठता है तो गला सूखा हुआ मिलता है वैसे जागृत यहां से जगह नहीं अभी जगेगा तो ऐसे लगेगा स्वप्नव एवा जैसे स्वप्न है वैसे जागृत में कोई अंतर नहीं है स्वप्न और जागृत में कोई अंतर नहीं होता इतना अभिप्राय कहा था टीका चल रही थी ठीक कहा इतर शब्दार्थ हे स्ो इतश्च करके भाष्यकार बोल इस हेतु से भी कह रहे हैं इतर शब्दार्थ हम स्फोर पूर्वाध हम योजा कहा इतर शब्द कई स्पष्टीकरण करते हैं पूर्वार्थ कर कर कर का व्याख्या करते हैं जागृतवत इत्यादि कहा था जागृत के समान स्वप्न तो में दिखता है जागृतवत जागृत इत्यादि कहा था ठीक है कहते उत्तरार्थम योजना कार्यक्रक उत्तराण्भाग है तदेतुवात् तकृति इसका योजना करते हैं क्या करते हैं तदेतुवाद इत्यादि भाष्युता तदेतुवाद जागृतिभाष्य है सती तो प्रमातरी बाध्यम स्वप्न भिथ्याम जागृत कार्य मिथ्याण बिथ्या नहीं सर्वसाधारण विद्यमान जागृत पूर्वादी की शंका है वो बोलता है सती प्रमातरी स्वप्न क्या है प्रमाता के होने पर होता है जो सोया हुआ व्यक्ति होगा तभी होगा नहीं तो नहीं होगा क्योंकि तो जागृत अलग है एक व्यक्ति स्वप्न में चला गया वो नहीं है फिर भी दूसरे के लिए रह जाता है सती प्रमातरी तीन नंबर की टिप्पणी कहा स्वप्नो ही प्रमातु सद्भाव कालेव प्रमाता जब रहेगा तभी स्वप्न होता है प्रमाता के अभाव में स्वप्न नहीं हो सकता ये स्वप्नों ही प्रमातु सदभाव काले एव बाध्यते प्रमाता के होते हुए बाधित होता है जो स्वप्न आज जागृत में आए वही आया है प्रमाता बाधित हो जाता है स्वप्न बाध्यते मिथ्या इसलिए वो बाधित हो जाता है स्वप्न वही प्रमाता जो स्वप्न का अनुभव कर किया था जब जागृत में आता है स्वप्न का बाध कर जाता है बाद हो जाता है इसलिए वो बाधित मिथ्या हो जागृत प्रमातरी विद्यमाने विद्यमान बाधा क्यों जागृत अवस्था का प्रमाता के होते हुए बाध नहीं होता वही प्रमाता रह जाता है वहां तो वही प्रमाता के होते हुए बाद हो जाता है स्वप्न का जागृत में आ जाता है प्रमाता तो वही है बाद नहीं होता है पूर्व पक्ष बोला है बाद अनुबा मिथ्यात्म निथ्या कहना ठीक नहीं जाग्रत जागृत कोई पूर्वादी की शंका यही है एक सती प्रमात प्रमाता के होने पर ही बाध्यत्म स्वप्न से स्वप्न में बाध्यता है वही प्रमाता स्वप्न दृष्टा बना था अभी जाग्रत दृष्टा बना हुआ है उस काल में स्वप्न का बाद हो तो जाता है प्रमाता वही है स्वप्न का अनुभव करने वाला जागृत का अनुभव करने वाला एक ही व्यक्ति है वो स्वप्न का बाद हो जाता है ऐसा जागृत का बाद तो देखा नहीं इसलिए जागृत को मिथ्या कहना ठीक नहीं है स्वप्न मिथ्या इसलिए है वही प्रमाता से बाधित हो जाता तो थी, है जिस व्यक्ति ने स्वप्न देखा वही जागृत मानता है बोलता है बात ठीक है जागृत का बात तो ठीक नहीं जागृत से पुनः तत्त अनुपम भार जागृत में ऐसा नहीं होता परमाता का रहते रहते जागृत का नहीं होता इसलिए परमार्थ सत्यो वास्तविक सत्य है जागृत ये पूर्वादि की शंका है वास्तविक सत्य है कार्य से मिथ्यात्व कारण से मिथ्यात्व माना आपने कहा स्वप्न मिथ्या है तो जागृत भी मिथ्या आपने कहा मिथ्या का होने पर कारण में मिथ्या होता ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता पूर्वाधिकारा है कार्य मिथ्या का का होने पर कारण में मिथ्या हो जाए ऐसा तो कोई प्रमाण नहीं है कारण सत्य हो सकता है स्वप्न का कारण है जागृत सत्य है सत्य यही पूर्वाधिक कहना है नहीं सर्वसाधारण विद्यमान जागृत मिथ्या सबके लिए भोग्य है जागृत सभी अनुभव कर रहे हैं सबके लिए साधारण है प्राणी मात्र उपभोग कर रहे हैं इसका स्वप्न दृष्टा तो एक ही व्यक्ति करेगा किंतु ये तो सभी कर रहे हैं मिथ्या तो ऐसा जो विद्यमान जागृत है सबके लिए साधारण है तो आशंका ऐसा मिथ्या होना संभव नहीं ऐसी शज्ञा की हो गई क्योंकि यहां पर पूर्ववादी नहीं समझता जागृत मिथ्या कैसे होता है एक ही अधिष्ठान में भिन्न भिन्न कल्पना जागरूक होती है अगर जागृत सत्य हो मैं जिस भाव से इस व्यक्ति को देखता हूं आपका भी वही भावना से होनी चाहिए भावना बदल जाती भिन्न दिखता है कोई शत्रु मान रहा, रहा है कोई मित्र मान रहा है कोई पिता कहता है कोई पुत्र कहता है ये पिता है कि पुत्र है अपने दृष्टि से मान मान रहा है पिंड को अपने दृष्टि से, से मान रहा है अपने पर दृष्टि है तो वहां भी अपने दृष्टि से सोपना तो यहां भी जागृत को अपनी दृष्टि है यहाँ सर्वसाधारण जागृत एक ही व्यक्ति के लिए होता है जिस दृष्टि से जो देख रहा है वो जागृत उसी के लिए है जैसे स्वप्न भी जो व्यक्ति ने जो देखा होगा वो स्वप्न दृष्टा का उतना विषय उसी का है दूसरे का नहीं हो सकता उसी प्रकार जागृत में जो व्यक्ति जितना देख रहा है जिस भाव से देख रहा है उसको वो सृष्टि उसी की है दूसरे की सृष्टि नहीं हो क्योंकि तो भाव के आधार पर वस्तु के दर्शन करता है ब्यक्ति, हर व्यक्ति एक काम करता है अभी एक क्षण पहले मित्र मानता था एक क्षण बाद में शत्रु मान जाता हूं ये शत्रु है कि मित्र है एक व्यक्ति मेरी भावना बदल गई मैं अब दूसरे अनु देखने लग गया तो वही एक अधिष्ठान है अगर अभी शत्रु होता तो पहले भी शत्रु होना चाहिए पहले मित्र मानता था अब मैं शत्रु मानने लगा मेरी सृष्टि है वो कोई भी हम लगाते हैं रिश्ता यही है सृष्टि ये सारे दृष्टि सृष्टि है अपने दृष्टि के आधार पर सृष्टि करते हैं इसलिए मिथ्या दृष्टि सृष्टि मिथ्या ही है तो जागृत मिथ्या ही है यही कहना चाहते हैं इसलिए कहा यथा इत्यादि कहा था था स्वप्न तथा जागृत इत्यादि जैसे स्वप्न है वैसे ही इति अभिप्राय जैसे स्वप्न है मिथ्या है वैसे जागृत मिथ्या ही है यह तो समझने की बात है जब तक नहीं समझ में आता है तब तक सत्य मानता है स्वप्न की वस्तु तो भी तब तक सत्य मानता है जब तक स्वप्न अवस्था में है जगता है तो मिथ्या मानता है जागृत से जगना थोड़ा मुश्किल हो रहा बात इतनी है आगे देखें कार्यकार स्वप्न जागृत न मिथ्यात्म अविशिष्टम अत्यंत वैषम्यता महाराज स्वप्न और जागृत में कार्यकार तो है ठीक है जागृत के संस्कार जैसा होगा स्वप्न वैसे देखेगा स्वप्न को कार्य माना जाता है जागृत को कारण माना जाता है कार्यकारने पर भी जैसा स्वप्न वैसा जागृत कहना तो नहीं होगा विषमता है दोनों में तो ये पूर्वाधिक कहना है कार्यकार जागृत और स्वप्न में कार्यकारने पर भी स्वप जागृत और कार्यकाल में भी न मिथ्यात्म अविशिष्ट समान रूप से मिथ्या संभव नहीं है अविशिष्ट रूप से दोनों मिथ्या है संभव नहीं कार्यकार मिथ्या ठीक नहीं है जागृत तो सत्य है सब मानते है, हैं सत्य मान के जागृत को अविशिष्टम अत्यंत वैषम्य समान मानना ठीक नहीं है वो मिथ्या है तो यह भी मिथ्या है ठीक है क्यों अति विषमता है दोनों स्वप्न और जागृत में जो विचार करके देखते तो विषमता है समानता है ही नहीं तो स्वप्न मिथ्याय जागृत ऐसा कहना बनता नहीं ये विषमता है वही समाप चार थीरत तो अस्थीरत तो देखो स्वप्न क्षणि गई अस्थिर है अजागृत स्थिर है, है अनाधिकार से चल रहा है स्थिर है और वो अस्थिर है तो विषमता है स्थायी है और वो क्षणि गए तो, तो स्थिरत्व आदि भेद है तो जागृत को मिथ्या कहना बनता नहीं वेदांती लोग मान जाते हैं जागृत मिथ्या है मिथ्याय क्या मिथ्या है स्वप्न को स्वप्न के समान ऐसा बोलते हैं कोई तो दृश्यत्व आदि हेतु दे देते हैं जागृत मिथ्या दृश्यत्व स्वप्नबद्ध वेदांति तो लोग ठीक नहीं गाते ऐसा पूर्वादि की शंका है क्योंकि वो स्थिर जागृत स्थिर है और अस्थिर है स्वप्न कैसे समान है वो मिथ्या है तो यह मिथ्या है अस्थिर मिथ्या होता है स्थिर भी मिथ्या होता है जागृत को मिथ्या कहना ठीक नहीं ये शंका इस का है। शर कार्यि उत्द अजम उदा नज भूता संभवस्ती कथन उत्पाद प्रसिद्ध उत्पाद सर्वं उदाहृत संभव उत्पाद उत्पत्ति उत्पाद उत्पर्क उत्पर्ग पूर्वक पद धातु से गाय करेंगे तो उत्पाद होगा टीन करेंगे तो उत्पत्ति बनेगा उत्पाद से अप्रिशत किसी की जन्म की प्रसिद्धि नहीं है जागृत स्वप्न कोई भी जन्म होना संभव नहीं सब जन्म है पैदा ही नहीं हुआ सर्प पैदा होता ही नहीं यदि होता सर्प तो त्रिकालिक निषेध नहीं होता उसका नाशित, ना ना भविष्य ज्ञान काल में क्या बोले नहीं था ये नहीं जब देखता था तब था ऐसा नहीं उस समय भी नहीं था नहीं था नहीं है नहीं होगा कभी भी हो नहीं सकता अभी भी नहीं है पूर्व में नहीं था जब मैं मुझे भ्रांति हो गई थी ऐसा मानता है तो उत्पाद से अपन उत्पत्ति किसी की भी प्रसिद्ध नहीं है लोग व्यवहार अंधेरे में चल रहा है उत्पत्ति मानते हैं जन्म मानते हैं जन्म प्रसिद्ध नहीं हो सकता क्यों अजम सर्वम इत्यादि उस श्रुति का आधार पर देखने पर सब अजम्मा है सब परमात्मा ही एक ही है क्योंकि ये सारे दृष्टि सृष्टिवाद है दृष्टि वस्तु की उत्पत्ति होती नहीं भ्रांति है वो वस्तु उत्पन्न होता ही नहीं है एक अजन्मा ब्रह्म है उसी में सारी कल्पना करते हैं चेतन जैसे दृष्टि वैसे मान लेते हैं दृष्टि सृष्टि बाद ऐसे ही बता है अपने दृष्टि के आधार पर मान लेते हैं उसको ठोट को कभी आप पुरुष मान ले व्यक्ति मनुष्य मानते हैं आपकी दृष्टि बन गई मनुष्य दृष्टि कभी मनुष्य को ठूठ मानते हैं दूर में होने पर किन्तु वो आपके कहने से मनुष्य पैदा हुआ नहीं हुआ। वो ठूट है वो दृष्टि सृष्टि बात ऐसा वेदांत में यही मुख्य मत होता है उत्पाद से अप्रष्ट तत्व तो मानी उत्पत्ति की अप्रसिद्धि है जन्म की प्रसिद्धि नहीं है वेदांत में अजम सर्वम उदाहरत इसलिए वेदांत में कहा सभी अजमा कहा है वेदांत में ऐसे कहा है सर्वम अजम आत्मा ही को सर्वम अजम इत्यादि बात क्या आता है आत्मा ही है एक अजन्मा सब कुछ आत्मा ही है ऋषि में जो कुछ कल्पना कर दे रसी ही है आत्मा में जो कुछ भी कल्पना करते हैं मनुष्य आदि आदि जो भी कल्पना देखो वास्तविक विद्यमान वस्तु से विद्यमान वस्तु से वास्तविक असत वस्तु पैदा होना संभव वास्तविक विद्यमान हो कल्पना रूप में तो हो जाएगा विद्यमान में असद की कल्पना हो जाती है ऋषि में सर्प की कल्पना होती है किन्तु न चाहूता भूतात् विद्यमान जो विद्यमान वस्तु होगा वास्तविक उससे अभूत से मान अविद्यम अविद्यमान जो अविद्यमान वस्तु के संभव हो अस्थित न कथ संभव उत्पत्ति उत्पत्ति संभव नहीं होगी किसी प्रकार भी होना न सकता विद्यमान से अविद्यमान की उत्पत्ति नहीं हो सकती विद्यमान से अविद्यमान की उत्पत्ति काल्पनिक उत्पत्ति तो होगी किंतु वास्तविक उत्पत्ति हो नहीं इसलिए जब वास्तविक उत्पत्ति किसी के नहीं हो सकती तो सब के सब अजन्मा सिद्ध होगा तो उत्पन्न नहीं हो सकती तो अजन्मा ही होते ठीक यद तू कार्यकार सत्या सत्य स्वप्न जागृत हुई थी उत्तम तदय्तम पूर्वादि ने जो कहा था कार्यकार सत्य और असत्य में देखा पूर्व कार्य को चर्चा की है क्योंकि स्वप्न का कारण होने से जागृत को ए, स, ए, सत्य माना है और उसको असत्य कहा था सत्य और सत्य पूर्ववादी की संख्या यही थी कार्य कारण सत्य और असत्य में हो सत्य से असत्य की उत्पत्ति होती है यह मान्यता है जैसे कहा देखा जागृत और स्वप्न में देखा सत्य जागृत पूर्ववादी के कथन से और असत्य स्वप्न कार्यकार सत्य और असत्य सत्य कारण होता है और असत कार्य होता है जागृत स्वप्न में देखा ये जो पूर्ववादी ने कहा यदि कार्यकार सत्यासत स्वप्न जागृत जागृत में देखा उत्तम पूर्वात्म तथा सिद्धांत ठीक नहीं है कार्यकार सत्य और असत्य में होता ही नहीं है ये वास्तविक होता ही नहीं कहा न चाह न चूताधूत समस्त कथंजन सत्य वस्तु से वास्तविक असत वस्तु की उत्पत्ति नहीं हो सकती काल्पनिक तो हो जाएगा वास्तविक नहीं हो सकती है ठीक है। श्लोक में आवर्त्याम आशंका महाकारिका के द्वारा खंडनीय जो शंका है उसको पहले भाषण में रखते हैं पूर्वादी की क्या शंका होगी यहाँ किसके लिए कारिका बनानी पड़ी उसके लिए क्या पूर्ववादिवप्न का स्वप्नवादा वस्तु कौन स्वप्न का कारण का होने पर भी आपने कहा जैसे स्वप्न वैसे जागृत स्वप्न बिथ्य आए तो जागृत आए यह ठीक नहीं स्वप्न का कारण होने पर भी जागृत जागृत वस्तु का स्वप्नब अवस्तुत्व स्वप्न का समान अवस्तुत्व तो नहीं वस्तुत्व तो रहेगा जागृत वास्तविक है जागरूक वास्तविक है स्वप्न कल्पित है फिर भी, भी जैसे स्वप्न वैसे जागृत बनता नहीं आपने तो यथा स्वप्न बोल दिया था आपने ठीक नहीं पूर्ववादी की क्षमता है क्यों तो पूर्ववादी उसकी व्याख्या करता है क्यों अत्यंत चलो ही स्वप्न स्वप्न अत्यंत चल है चंचल है क्षण में नष्ट हो जाता है ज्यादा समय नहीं लगता स्वप्न अत्यंत चल वही स्वप्न स्वप्न अत्यंत चल वस्तु है जागृत तो स्थिर है और जागृत वस्तु थाई दिखाई पड़ता लक्षित होता है दिखाई हमारे पूर्व बजन में ईश् बोल भोग हम यही बोल रहे है सब भोग आगे भी कितने भोगेंगे लक्षित होता स्थिर है जागृत ऐसा दिखता है इसलिए स्वप्न के समान जागृत को कहना ठीक नहीं मिथ्या करना ठीक नहीं ये पूर्वाधिक की शंका हो गई तो उत्तर देते हैं सिद्धांत सत्यम एवं अविवेकिनाम से जो अज्ञानी लोग हैं उनके लिए ठीक है जागृत सत्य है स्वप्न मिथ्या है जो अविवेकी लोग हैं विचारों में ज्ञान नहीं हुआ जिनको वास्तविकता का ज्ञान नहीं है उनके लिए ठीक है जागृत स्थिर है स्वप्न मिथ्या है उनके लिए विवेक इनाम तो जो विवेकी लोग होंगे ज्ञानी होंगे वास्तव में जिन्होंने रिसर्च किया होगा जागृत स्वप्न के विषय में विवेक आजकल के बड़े बड़े वैज्ञानिक ऐसे वैसे यहाँ भी है विवेकी नाम तो जो विवेकी लोग होंगे उनके तो न कस्यचित वस्तु न उत्पाद है जो विवेकी होंगे कोई भी वस्तु की उत्पत्ति देखते ही नहीं है उत्पत्ति हो ही नहीं सकती उत्पत्ति मानी जाती है किन्तु उत्पत्ति हो नहीं सकती देखने पर नहीं हो सकती कोई भी वस्तु की उत्पत्ति नहीं हो सकती उत्पाद कश्यचि वस्तु ना उत्पादन प्रसिद्ध कोई वस्तु की उत्पत्ति प्रसिद्ध नहीं है विवेकियों की दृष्टि में अप्रसिद्ध उत्पादन जब उत्पत्ति अप्रसिद्ध है कोई किसी भी उत्पन्न उत्पन होना संभव नहीं होता है उस स्थिति में क्या होगा आत्मा व सर्वम विधि आ जाए इत्यादि आ जाएगा आत्मा व सर्वम विध ये वाक्य आ जाएगा ये वेदांत वाक्य है यह सब कुछ आत्मा ही है आत्मा में कल्पना है जैसे रज्जु में सारी कल्पना जो जो करते हैं रज्जु एवं यम कल्पना जितने कल्पना रजू ही है सर्प बोलो जलधारा बोलो बाध काल में रजू के ज्ञान होना इसी प्रकार यहां आगे कल्पना काल में जगत है जागृत किंतु तो वास्तविक दृष्टि में आत्मा ही सर्वे हो जाता है विवेक की दृष्टि में ऐसा हो जाता है इसको बाध करके उसी आत्मा में पहुंचेंगे क्योंकि तो जगत का निश्चय कर नहीं सकते आगे जागृत चलते, चलते चलते चलते चलते जगत हो जाए स्थिति ऐसी होगी इसका कारण कार कार। कार तो हो उसके कारण हो उसके कारण गुण जाओ अंत में परम कारण आत्मा में जाने का समाप्त हो जाती तो विवेक की दृष्टि यही होगा आत्मा व सर्वम आत्मा ही सब कुछ है अजम अजन्मा है सर्वम अजम तो अजम है सर्वम उदाह अजम सर्वम उदाहम वेदांत तो सब ऐसे दृष्टान्त दिया वेदांत में सब कुछ अजन्मा ही है किया है आत्मा ही है कोई पैदा ही नहीं हुआ रज्जु में सर्वाधि पैदा ही नहीं होते हैं तो होता है ज्ञान काल में विवेकी की दृष्टि में अब विवेकी सर्वाधिक की कल्पना करता है विवेकी रज्जु में पड़ा हुआ है वो तो रज्जु ही सब कुछ दिख रहा है ही नहीं वेदांतरोही निर्णय दिया है आत्मा ही सब कुछ है उन सबों ने क्यों सबाया भंतरो जो भी देखो जैसे घट बोलते हैं उसके बाहर भीतर क्या मिलेगा क्या इसे भी देखो किसी कोने में मिट्टी है मिट्टी ही है घट अतिरिक्त के बस तो घट उत्पन्न होता ही नहीं विवेकी दृष्टि अविवेकी दृष्टि में घट उत्पन्न होता है विवेकी जो होगा ध्यान से देखेगा विचार करेगा उसके दृष्टि में सारी मिट्टी ही है इसी प्रकार जो कुछ भी आज कल्पना हो रही जगत की यह आत्मा ही है सभा अभ्यंकरो अज सारे ये जगत जो दिख रहा है इसके बाहर भीतर कोना कोना देखना इसका क्या मिलेगा वो अजन आत्मा ही जैसे घट के कोने कोने में क्या मिला, मिट्टी मिल रहा है मिट्टी, मिट्टी सातरी तो कुछ सिद्ध ही नहीं होता घन उत्पन्न ही नहीं होता विवेकी दृष्टि ठीक इस प्रकार जगत की उत्पत्ति हो, हो ही नहीं सकती चाहे जागृत हो चाहे स्वप्न हो कोई भी हो वास्तविक उत्पत्ति संभव नहीं हो कल्पना तो कर ही लेते हैं जैसे मिट्टी में घट की कल्पना कर लेते हैं काल्पनिक उत्पत्ति है वो वास्तविक उत्पत्ति हो सकती मृत्ति का दृष्टि में जो व्यक्ति पहुंचा होगा वो विद्वान है विवेकी उसकी दृष्टि में घटना आपकी वस्तु नहीं होता तो धागा दृष्टि में पहुंच गया जो व्यक्ति उसके नाम उसके मैं ना कपड़ा नाम की वस्तु नहीं होता जो धागा और कपड़ा को समझ नहीं रहा क्या चीज है ये कपड़ा करके अलग बोलता है विवेक की दृष्टि में कपड़ा उत्पन्न होता है विवेक दृष्टि में धागा ही है और उससे भी और आगे बढ़ेंगे धागा भी जो होगा वो रूही है विवेक दृष्टि में रूही दिखाई पड़ेगी कपास धागा भी सतम वेदांत तो तो ने ऐसा कहा सब आइयांतरो ऐसा है बाहर भीतर वही एक अजन्मा कोई पैदा नहीं होता जिसको आप जगत मान रहे था तट मर जो भी जगत समझो उसके बाहर भीतर के बाद उसका अधिष्ठान जहां ये कल्पना हो रही वही मिल रहा आत्मा मिलेगी सबाइया बाहर भीतर सर्वत्र एक ही आत्मा है ये सिद्ध होता है आगे कहते हैं सिद्धांतिकोर से कहा जा रहा है यद्यपि अयपिप मन से जागृता सतो असत स्वप्न जाहिर सिद्धांत का देखो एते भी तुम मानते हो के एते भी एते भी तुम मानते हो असत स्वप्न इति जागृता जागृत सत्यो विद्यमान है, जागृत सत है उससे असत स्वप्न उत्पन्न होता है ये जो कहते तद असत ठीक नहीं सिद्धांत करें क्यों न भूतात विद्यम अभूत असत संभव अस्थिर लोके न जो भूता वस्ती कथन जन स्का कर रहे हैं ना भूता मान विद्यमान जो विद्यमान वस्तु है उससे हाँ अभूत माने असत जो असत की उत्पत्ति नहीं हो सकती है असत वस्तु उत्पन्न वास्तव में उत्पन्न नहीं होता काल्पनिक उत्पन्न हो जाएगा जैसे मनुष्य में शय की कल्पना करेगा कोई संय उत्पन्न हो गया किसमें मनुष्य में वास्तविक संग उत्पन्न उत्पन होता है क्या काल्पनिक ऐसा ही है कि जगत काल्पनिक है असत वस्तु उत्पन्न वास्तव में हो नहीं सकता है कल्पना है ता नहीं भूत आत्मा ने विद्वान आदि जो विद्वान वस्तु उसे अभूत अस्थिलोपत्ति संभव अस्तित्व उत्पत्ति संभव नहीं लोगों टिप्पणी तीन नंबर की भूतात्मा ने पारमार्थिक आदि जो पारमार्थिक वस्तु है वास्तविक वस्तु है उससे असत की उत्पत्ति होना संभव नहीं है तो बताए कैसे नहीं असतः सस विषाण आदि संभव दृष्टा कथन से तभी असद जो सस आदि हैं तो उत्पत्ति नहीं देखी गई है असद वस्तु की उत्पत्ति नहीं देखी जैसे खरगोश के सिंह सस विषाण कहते उत्पत्ति नहीं देखी गई खरगोश में सिंह नहीं देखी गई है इस प्रकार है को ब्रह्म में जगत नहीं देखा कोई उत्पन्न नहीं होता जैसे खरगोश सिंह उत्पन्न नहीं होता उसी प्रकार जगत उत्पन्न नहीं हो विचार दृष्टि में जाने पर स्थिति हो जाती है ये बता रहे ठीक है पूर्वादमी का विलक्षण मानना चाहिए जागृत और उसमें एक स्थिर है एक अस्थिर है क्या विलक्षण सिद्धांत पूछते हैं कि मदम विलक्षण अविवेकि प्रतिभाति कि विवेकीनाम ये जो विलक्षण जो स्थिरत्व अस्थिरत्व दिख रहा है जागृत और स्वप्न में पूर्वादी ने कहा था ये स्थिर है वो अस्थिर है कैसे माने को वो मितय ऐसा जो शंका उठाई थी उसके उत्तर में पूछ नहीं सकता पहले क्षण विलक्षणता क्या है विवेकी नाम ज्ञानियों के लिए है विवेकियों का है अथवा प्रतिभा अविवे की विलक्षणता अस्थिरत्वल्प आदि में विकल्पी लोग विकल्प करके पहले वाले पक्षों को लेते हैं माने अविवेकी के लिए है तो ठीक है अगर अज्ञानी के लिए यह जागृत स्थिर है और स्वप्न अस्थिर है मानोगे तब तो हम मान जाते हैं एक आश्र में आता सत्य एवं अभिवेक का नाम से हाथ अविवेकों के लिए जागृत सत्य होगा स्वप्न मिथ्या होगा द्वितीय प्रत्याह विवेकी के लिए तो होने नहीं सकता दोनों मिथ्या ही हो जाएंगे विवेकी के लिए जागृत सत्य और स्थिर और अस्थिर नहीं हो सकता एक विवेक के नाम तो विवेक नाम तो न ना कश्यचित वस्तु में उत्पादन है प्रसिद्ध कोई भी वस्तु की उत्पत्ति नहीं है चाहे जागृत हो चाहे स्वप्न हो कोई भी वस्तु उत्पन्न संभव नहीं है क्योंकि सब आया भेन्द्रो अज का सर्व बाहर भीतर वही एक, एक अजन्मा ब्रह माई है कोई तो वस्तु ही नहीं जैसे घट की उत्पत्ति वही नहीं सर के विचारशील की दृष्टि में उसके भिट्टी सारे बाहर भीतर क्या मिलेगा उसमें मिट्टी मिलता तो मिट्टी दृष्टि में पहुंच गया तो घट कहा उत्पन्न होता होता ही नहीं विवेकी दृष्टि में घट उत्पन्न नहीं होता मिट्टी को जो जानता हो वास्तव में उसके दृष्टि से घट नहीं होता जो मिट्टी के स्वरूप नहीं पहचाना हुआ व्यक्ति वही घट पैदा हुआ मानता है मिट्टी को जानने वाला घट कभी मानेगा ही नहीं वो सारे मिट्टी मिट्टी है मिट्टी निकालेंगे तो घर क्या मिलना बा पैदा ही नहीं होता मिट्टी है इसी प्रकार है सारा जगत को चेतन शुद्ध ब्रह्मरूपी है परन्तु दृष्टि भिन्न हो गई है अज्ञान के कारण से जगत बिघ रहा है यही हो है द्वितीय प्रत्यय विवेकानंद इत्यादि द्वितीय भाग द्वारा द्वितीय भाग का भुता तो जिज्ञास द्वारा यद्यदि कहा था यद्य मन से जागृता तो असत स्वप्न जागते थे तद असत तुम यदि भी मानते हो पूर्वादि के लिए सिद्धांतिकारी जागृत जो सत है उससे असत स्वप्न पैदा होता है कहते हैं वो भी असत है क्यों न और विद्यमान अभूत असतव अस्त विद्यमान वस्तु से की वास्तविक उत्पत्ति नहीं हो सकती जैसे जैसे आदि की उत्पत्ति असत की उत्पत्ति नहीं नोका संभव नो नसत अस्त संभव न असो अस्ती दृष्टान साधय माने संभव नहीं उत्पत्ति संभव न असत् की उत्पत्ति नहीं असत संभव असद वस्तु की उत्पत्ति नहीं हो सकती है इसके लिए दृष्टांत के द्वारा इस बात को दृष्टांत के द्वारा सिद्ध करते हैं नहीं कहा नहीं असत कोई खरगोश आदि है उसकी उत्पत्ति नहीं देखी अभी नहीं देखी कहीं कहा नहीं देखा गया है कथन चित किसी भी प्रकार चिधन शतो असतो का सदरूप से भी नहीं असद भी नहीं दोनों प्रकार से उत्पन्न हो सकता किसी प्रकार भी नहीं देखा है खरगोशी से किसी भी प्रकार उत्पन्न हुआ नहीं देखा आगे कहते हैं यदि उत्पाद से अप्रसिद्धत्व तदम सिद्धांत ने जो कहा था कि उत्पन्न उत्पत्ति अप्रसिद्ध है किसी की भी उत्पत्ति सिद्ध नहीं है जैसे घट और मिट्टी में देख लेते हैं घर की उत्पत्ति सिद्ध नहीं होती अगर मिट्टी के दृष्टा बन गया हो मिट्टी को पहचानता और वास्तव मिट्टी के स्वरूप जानने वाले की त्रीपे घट होता है तो मिट्टी का ही पहुँचे और क्या है? मिट्टी को अलग करेंगे तो घर क्या मिलना है तब पैदा ही नहीं होता उसकी दृष्टि और मिट्टी के स्वरूप को भली प्रकार नहीं जानता वही व्यक्ति की दृष्टि में घट होता है ऐसा ही है यहां भी तो सिद्धांत ने इस दृष्टि से कहा था वास्तव में अधिष्ठान दृष्टि में जब पहुंच जाता है व्यक्ति तो ये सारे बाधित हो जाते वस्तु को उत्पत्ति नहीं मानता है यही है तो ये यह जो कहा था उत्पन्न नहीं होता जो कहा था इसके उपत्ति शादा होता यद उत्तम सिद्धांत यद सिद्धांत ने जो कहा था उत्पाद उत्पत्ति अप्रसिद्ध है किसी वस्तु की उत्पत्ति होना संभव नहीं है विवेकी की दृष्टि जागृत कार्यकाल को अंगीकार करनाथ स्वप्न और जागृत को आपने कार्यकारा कार्य माना तो उत्पत्ति होगी नहीं आप ही ने कहा था स्वप्न जागृत दोनों कार्यकाल महा कहा था जागृत में जैसे देखता है अनुभव होता है वैसे स्वप्न होता है तो जागृत के संस्कार लेके जाता है कहा उसको कारण माना है जागृत को आपने माना था सिद्धांत ने और स्वप्न को कार्य माना था जब कार्यकारण भाव हो गया कार्य उत्पन्न हो गया तभी तो, तो कार्य का उसको तो कैसे असत तो होगा उत्पन्न नहीं होता कैसे आप माना था पूर्व कार्य में जागृत कारण होता है स्वप्न कार्य होता है ऐसे माना था यह पूर्वाधिक बोलता है स्वप्न जागृत कार्यकार सिद्धांत पूर्व कार्य में स्वप्न और जागृत को कार्य का भाव स्वीकार किया जो कार्य स्वीकार किया तो उत्पन्न हुआ क्या जागृत का कार्य स्वप्न माना है आपने जागृत का संस्कार स्वप्न होता है क्या कार्य माना तो कार्य तो उत्पन्न हुआ है तो असत की उत्पत्ति नहीं कोई भी विद्यमान से कोई वस्तु उत्पन्न नहीं हो सकता क्यों कहा कैसे कहा यह शंका आ गई इस शंका के उत्तर में कार्य है दृष्ट्वा दृष्ठ प्रतिबिदो न पश्य असज्जागृते दृष्टि स्वप्ने असत स्वप्ने दृष्ट च प्रतिबुद्धो न पश्यति सिद्धांत जी कहते हैं हमने जो कार्यकारा है पहले जागृत को कारण स्वप्न को कार्य माना इतने अंश में है जागृत में भी अविद्यमान पदार्थ है स्वप्नों में भी अविद्यमान पदार्थ है किंतु अविद्यमान पदार्थ को देख करके जागृत स्वप्न का कारण हो जाता है वो स्वप्न देखता है जाकर उसी संस्कार लेकर जाता है और स्वप्न में जो देखा हुआ है उसको जागृत में नहीं लाता इसलिए कार्यकार जागृत से स्वप्नों में तो देखा किंतु स्वप्न से जागृत को नहीं देखा स्वप्न के बाद में जागृत की उत्पत्ति नहीं देखी गई स्वप्न कारण बन गया हो जागृत कार्य बना हो ऐसा नहीं देखा गया दे इसलिए हमने कार्यकारण बात करके कहा वास्तव में विद्यमान होना आवश्यक है ये कहना असत जागृत है दृष्टवा जागृत है असत दृष्टि अविद्यमान वस्तु को देखा जागृत एक स्वप्न पर सिद्ध तनमय जो उसे संस्कार से युक्त तन्मय हो गया वो वस्तुमय हो गया है जागृत में देखा अनुभव किया तन्मय हो चुका है तब तो वस्तुमय हो गया है संस्कारयुक्त तो हो गया उस संस्कार पुरुष हो गया तन्मय होकर के स्वप्ने पश्चिम स्वप्न में देखता है और असत स्वप्न दृष्टि और स्वप्न में भी असत को ही देख रहा है उसने देख करके प्रतिबुद्ध न बचे जागृत में आने के बाद नहीं देखता उसने जागृत से संस्कार लेकर के स्वप्न को देखता है इसलिए जागृत को हमने कारण मान लिया और उसको कार्य माना इतने अंश में यह नहीं कि विद्यमान से अविद्यमान की उत्पत्ति हो ऐसा नहीं कहा यह भी अविद्यमान है जागृत वस्तु दृष्टि से देखने पर अविद्यमान है एक असत स्वप्न ही दृष्टि आचार और स्वप्न में भी असद देखा उसका संस्कार जागृत में नहीं आता इसलिए स्वप्न को कार्य ही बोला जागृत को कारण प्रश्न नहीं एक का, माने भ्रांति विवेकी दृष्टि में ऐसा नहीं होता जो घट गुट को देना होता मिट्टी होती है इसी प्रकार जगत नाम की वस्तु कोई उत्पन्न ही नहीं होता साक्षात सबाया धन दर्वाजा जन्मा एक परमात्मा ही होता है बाहर भीतर इसे कोना परमात्मा यह और कुछ नहीं हुआ व्यवहार चल रहा है मिट्टी में घट व्यवहार जैसे होता है वैसे आत्मा में जगत व्यवहार होना वैसा ही है भाई मिट्टी आप घट घट करके व्यवहार कर रहे हो कैसे ही व्यवहार होना अलग है वस्तु होना अलग है वस्तु नहीं कोई वस्तु होता एक कहा ये माने टिप्पणी का अविद्यमान भ्रांति विषय वस्तु असर माने वस्तु। जागृत में कोई विद्यमान है भ्रांति से दिखाई पड़ रहा है, है।, है।, है। जैसे मिट्टी में गढ़ दिखे ना है। यानी लोग नहीं मानते मिट्टी में गढ़ मिट्टी मानते हैं अज्ञानी के दृष्टि में होता इसी प्रकार है एक ब्रह्म है, है।, है और जागृत विषय मान लिया निकट पटाजी मान लिया भ्रांति विषय कोई सत्य वस्तु नहीं होता इस काम कहते जागृत दृष्ट से स्वप्न दर्शना प्रति काम क्यों नाजृत में देखा हुआ वस्तु का स्वप्न में दर्शन होता है इसलिए जागृत कारण यदि माना जाता है तब क्या होगा तरी स्वप्न दृष्टि से जागृति भी दर्शात स्वप्न में देखा हुआ जागृत में भी दिखाई पड़ता है इसलिए उसका स्वप्न को कारण क्यों नहीं माना जाए शंका करते हैं स्वप्न में देखा हुआ जागृत क्यों नहीं देखता की जागृत में देखा हुआ स्वप्न में देखने का कारण जागृत कारण हो सकता है तो स्वप्न में देखा हुआ वस्तु को जागृत में देखता है तो जागृत का कारण स्वप्न क्यों नहीं हो सकता यह शंका उठाई इसको उत्तर देखे कार्य का अच्छा आदि उभयो समान चार नंबर की आशय कहते हैं दोनों में क्या होगा समान विषय कार्यकाल भाव होगा जब जागृत से जाकर के स्वप्न में होना है तो स्वप्न से यहां भी आना तो वो भी विद्यमान होगा ऐसी शंका समान होगा जब समान होगा तभी तो कार्यकार उभयोग जागृत स्वप्न हो समान विषय तत्व तो मात्र समान विषय होने पर क्या होगा कार्यकाल वाह प्रयोग कार्यकाल प्रयोग समान विषय तो, तो समान विषय जागृत से स्वप्न में जाता है से जागृत में वही है कार्य क्यों नहीं बनेगा स्वप्न ये जो शंका आ गई इसको उत्तर में कहते हैं असत स्वप्न भी क्या कहा असत स्वप्न के दृष्टा प्रतिबुद्धो का जब असद को देख करके असद के लिए कारण बन सकता है जागृत असत है सिद्धांत ने कहा असत के लिए कारण बनता है तो स्वप्न असत को देख करके जागृत असत के कारण क्यों नहीं होगा प्रश्न था किंतु इतना अंतर है समान विषय तो है असत असत दोनों में है असत जागृत से असत स्वप्न होगा और असत स्वप्न से जागृत नहीं हो पाता है समान विषय होने पर एक आना चाहिए, असत स्वप्न दृष्टिक प्रतिबुद्व न पश्य थे यहाँ देखा हुआ तो वह देखता है किन्तु तो वहां देखा हुआ यहाँ नहीं इसलिए जागृत को कारण ही माना है और शुक्र को कार्य ही माना है यह नहीं कि कारण विद्यमान होने पर कारण माना जाता है अविद्यमान भी कारण हो जाता है यह सिद्धांत का श्लोक में अवर्त्याम आशंका उत्था कार्य का यह शंका है उसको पहले रखते हैं श्रीणु है का त्योहार जनुर्वारी शंका उठाता है भाषण ननु त्वयाव नन उत्तम त्वे आपने कहा था सिद्धांति को कहा त्वया सिद्धांति राम आपने ये बात को कहा था स्वप्नों जागृत कार्य मध्य स्वप्न जब जागृत कार्य हो सकता है कार्य मध्य तत्क उत्पाद अप्रसिद्ध फिर स्वप्न उत्पन्न नहीं होता कैसे बोलती है कार्य तो उत्पन्न तो होता है फिर कहते उत्पत्ति अप्रसिद्ध है बोला अभी अभी पहले पूर्व कार्य का माना है कि स्वप्न कार्य है जागृत का कार्य तो उत्पन्न हो गया और फिर कहते उत्पाद नहीं है अभी अभी बोल रहे उत्पन्न नहीं होता कोई भी वस्तु उत्पन्न नहीं होता कहा कैसे बोला है अप्रसिद्ध कैसे होगा उत्पत्ति का अप्रसिद्ध कैसे ये संज्ञा आगे तो उच्च उत्तर देते हैं तत्र यथा कार्यकाल भावो असम अभिग्रत हमने जैसे कार्यकाल भाव मांगा है उसको तुम पहले हमें जैसा है तुम समझो इसको सुनो भाई ध्यान से हम जिस प्रकार के जागृत और स्वप्न में कार्यकाल भाव मांगते हैं अविद्यमान वस्तु जागृत में, में है स्वप्न में है अविद्यमान कारण बनाता है और यहाँ संस्कार ले जाता है वहां हो जाता है स्वप्न देखता है इसलिए जागरूक कारण ये विद्यमान होना कोई जरूरी नहीं है और स्वप्न की उत्पत्ति होना भी जरूरी नहीं है स्वप्न से जब जागृत में आता है तो उसका संस्कार नहीं लाता है इसलिए जागरूक में स्वप्न की वस्तु नहीं देखता है इसलिए स्वप्न को कारण नहीं मानते हैं इतने अनुशन है यही असत मान्य अविद्यमान जागृत में कोई विद्यमान वस्तु के ग्रहण नहीं करता विचार दृष्टि से देखने पर कोई भी वस्तु विद्यमान नहीं है सब अविद्यमान होते हैं एक अधिष्ठान चेतन होता है उसी में सारी कल्पना है दृष्टि सृष्टि है एक ही वस्तु जो होगा उसी में अनेक प्रकार के भावना बनाते हैं कई रिश्ता जो लगाते हैं ना भावना भिन्न भिन्न व्यक्ति कौन सा बनेगा वो अनेक रिश्ता लगाते हैं भिन्न भिन्न प्रकार से मैं एक कुछ मानता हूं कुछ वो कुछ वो कुछ व्यक्ति एक होता है ये दृष्टि सृष्टि है वस्तु नहीं होता जैसे हमारी दृष्टि बन उसको उसी प्रकार हम मानने लगे वस्तु वहां अधिष्ठान है एक जिसपे कल्पना कर रहे हैं वो वस्तु एक होता है पिंड का निषेध नहीं है जो हम भिन भिन प्रकार से दृष्टि बना रहे वो हमारी कल्पना है उसी में, तो में कल्पना सिद्धांत बोला चाहते है, है। असत माने विद्यमान जागृति की वस्तु को विद्यमान नहीं है असत है हाँ। अगर विचार दृष्टि से जाएंगे तो यह वस्तु मिलने वाले नहीं जिसको गट बोलते हैं विचार दृष्टि से घटना मिलता क्या मिलती पिट्टी मिलती है घटता तो मिलता है अविद्यमान घट असत अविद्यमान रजु सर्प कल्पना सारा ये संसार जैसे रजु में सर्प की कल्पना की जाती है उसी प्रकार जितने भी हम मान्यता बनाते हैं सब कल्पना, उसे कल्पना है एक अधिष्ठान चेतन है उसी में कल्पना असद वस्तु उत्पन्न है असद करके, था था उस से हुआ उस वस्तु के उसमे रंग ऐसा जो व्यक्ति होगा उसके संस्कार लेके गया है स्वप्न भी जागृत ग्राह ग्राहक रूपेणा विकल्प और स्वप्न में भी इसी प्रकार से ग्राहक भाव दो रूप करके जैसे जागृत में ग्राह्य और ग्राहक भाव में था वहां भी दो रूप होकर उस वस्तु को देखता है उस भावना में युक्त होकर के विकल्पित हो दो दो विकल्प खड़ा करेगा दृष्टा दृश्य रूप में वो करके देखता है तथा असत स्वप्न भी दृष्टा उसी प्रकार असत स्वप्न में देखा है जैसे जागृत में देखा उसका जो संस्कार ले गया उसी प्रकार स्वप्न में देखने इसलिए स्वप्न को कार्य कहा जागृत कारण उसी प्रकार स्वप्न में जो देखा हुआ असत है उसका कारण नहीं बनता कहते क्या असत स्वप्न प्रतिबुद्धि अभी कल्प है विकल्प नहीं करता यहाँ पर या ग्राह करा कोई विकल्प जैसे वहां किया था यह नहीं करता इसलिए वो नहीं देखता स्वप्न संस्कार से, से जागृत में नहीं देखता ठीक है च शब्दा तथा जागृत स्वप्न में और छह शब्द भी है छह से क्या कभी कभी जागृत में देखने पर भी प्रकार स्वप्न में नहीं देखता स्वप्न होता ही नहीं है ऐसा भी आया है। ये नहीं कि जागृत में देखा हुआ को स्वप्न में देखना ही है कोई नियम नहीं है असत ऐसा च पृथ्वी के न से यही माना जाएगा कि तथा जागृत एक दृष्टा जागृत में देखा हुआ है फिर भी उसके संस्कार से स्वप्न में देखेगा ही कोई नियम नहीं होगा स्वप्ने न पश्च्य कदाचित करते कभी कभी ऐसा होता है जागृतिक संस्कार तो है देखता नहीं स्वप्न ऐसा नहीं आता रहा तस्मात जागृतम स्वप्न हेतु इसलिए जागृत के संस्कार से स्वप्न को देखता है, है। इसलिए वो कारण बन गया जागृत और स्वप्न के संस्कार से जागृत को नहीं देखता इसलिए वो कारण ही मानते जागृत कारण है कितने अनशन कहा नहीं कि विद्यमान हो हो इसके लिए नहीं कहा तस्मात जागृतम स्वप्न हेतु मधु परमात्म सत्य वास्तव में सत नहीं जागृति वास्तव में परमार्थ सत्य है परमार्थ सब अद्वितीय एक आत्मा ही है एक ही आत्मा ही सत्य होता है परमार्थ ऐसे मान करके परमार्थ सत्य नहीं है ऐसा मान करके आ सकता है व्यावहारिक सत्य मान के चला पारमार्थिक सत्य हो सकता है समय तो हो गया ठीक है श्री ओद्रंकर्णे स्त्रीनाम भद्रम पशे माक्ष